ये है हमारी पसंद मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार शुक्रवार के नौ बज चुके हैं और मुझे इंतजार है गजेंद्र जी का जो कि जल्द ही मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। जुड़ने वाले नहीं जुड़ गए हैं और ये मेरी पसंद क्या होता है अरे हमारी पसंद कहिए हमारी पसंद के तमाम श्रोताओं को गजेंद्र खन्ना का नमस्कार आइए गजेंद्र जी देर आए दुरुस्त आये देरी के लिए तो हमेशा आप ही जिम्मेदार होती हैं। हमेशा जल्दबाजी में बुलाती हैं और वो भी कुछ चुनिंदा रिकॉर्ड्स के साथ अब इंसान थोड़ा कुछ होश में आए कुछ बात समझे रिकॉर्ड्स ढूंढे। देर तो लगती है कि नहीं बताइए आज कहाँ जाना है रहस्यमय जंगल और जादुई द्वीप के बाद कहीं आसमान में उड़ा छलांग लगाने का इरादा तो नहीं <laughs> अरे नहीं नहीं आज तो मेरे पास वो खजाना है जिसे देख और सुन आप बड़े खुश हो जाएंगे ये देखिए मेरे पास एक बड़ा पुराना कलेक्शन था जिसे मैं देख रही थी और उसमें मुझे कुछ ऑडियो क्लिप्स मिली सुनने पर ये तो पता चला कि ये कुछ शायरों की आवाज़ें हैं पर उनका नाम कहीं लिखा नहीं है हाँ एक पुराना एक कागज़ मिला है जहाँ कुछ शायरों के नाम और कुछ डिटेल्स हैं पर ऑडियो क्लिप का नंबर कहीं नहीं लिखा है तो सोचा आपको बुला लूँ तो मैं आप और हमारे सुनने वाले मिलकर ये पता करें कि ये किन की आवाजे है अरे वाह क्या बात है तो सुनवाइए पहला क्लिप देखें किसकी आवाज है ही करीब ये अपनी वफा का आलम है अब उनकी जफा को क्या करिए रख कर नदी के रख जा भूल वाह वाह वाह वाह क्या बात है कुछ झको है खबर हम क्या क्या ए गर्दिशे दौरां भूल गए वो जुल्फे परीक्षा भूल गए वो दीदे गिरियां भूल गए वाह क्या बात है है ईशा जी मुझे लगता है कि ये आवाज़ गएरारक मजाज की है जिन्हें हम मजाज लखनवी के नाम से जानते हैं क्या बात कर रहे हैं मजाज की नज्म आवारा मुझे बेनतहा पसंद है फिर वो टूटा एक सितारा फिर वो छूटी झड़ी, जाने किसकी गोद में आई ये मोती की लड़ी हो किसी सीने में उठी चोट सी दिल पर पड़ी ए गमें दिल क्या करूं, ए वह शतः दिल क्या करूं? गजेंद्र जी अब तो ये नज़्म तलत महमूद की आवाज़ में सुनवा ही दीजिए उन्नीस की फिल्म ठोकर से जिसे संगीतबद्ध किया था सरदार मलिक ने पर उससे पहले मजाज लखनवी के बारे में भी कुछ बताएं मजाज साहब का जन्म 19 अक्टूबर 1911 के दिन बाराबंकी जिले के रदौली गांव में हुआ था इनका असली नाम इसल था और मशहूर उर्दू शायर खैराबादी इनके पुरखों में थे इनकी बहन साफिया की शादी मशहूर शायर अख्तर से हुई थी लखनऊ और आगरा में अपनी पढ़ाई करने के बाद वे अलीगढ़ चले गए थे बी करने इसी दौरान उनके सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में क्लासमेट थे फानी बदायूनी और मोइन एहसान जज्बी इनकी दोस्ती के साथ की शायरी भी अपने आयाम की ओर बढ़ने लगी हालांकि इसके चलते वो अपनी पढ़ाई से थोड़ा दूर हो जाते थे और इस जमाने में उन्हें पीने की बुरी भी लग गई थी अलीगढ़ में दाखिला दिलवाया लेकिन वहाँ भी यही माजरा रहा बजाज ने उस जमाने में अपनी पोएट्री की पहली पोएम नजर अलीगढ़ अलीगढ़ में ही पड़ी थी वही के एक और स्टूडेंट इश्तिया कुरैशी ने इस पे एक धुन बना ली और इनकी नजम ये मेरा चमन है मेरा चमन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तराना बन गया था अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे ऑल इंडिया रेडियो की मासिक पत्रिका आवाज के एडिटर बन गए थे इनके बारे में मेरी जावेद हमीद जी के साथ किताब है लिरिसिस ऑफ हिंदी सिनेमा जिसमें और बात की गई है इनकी मशहूर नज्म आवारा को हिंदी फिल्मों में स्थान दिया गया जिसका मुखड़ा है ए गए दिल क्या करूँ ए वह शत दिल क्या करूँ ये सबसे पहले तो उन्नीस की फिल्म गुलामी में इस्तेमाल किया गया था एक डुएट के तौर पर जिससे मैं सितारा कानपुर स्पेशल में बजा चुका मजाज साहब के बारे में एक बार कंपोजर सरदार मलिक ने बताया था कि वे उन्नीस में बंबई आए थे अपना भाग्य आजमाने लेकिन ज्यादा गीत उन्हें मिल नहीं पाए उस जमाने में मजाज साहब सरदार मलिक के घर में लगभग दो महीने उनके साथ मेहमान बनकर रहे थे जब उन्नीस में जुबली पिक्चर्स की फिल्म ठोकर के लिए सरदार मलिक साहब को अवसर मिला तब उन्होंने मजाज की नज्म आवारा तल्त महमूद की आवाज़ में रिकॉर्ड करने का निर्णय किया जिसे शम्मी कपूर आरोप फिल्म गया था वैसे तो इस नज्म में पंद्रह बंद हैं, लेकिन उसमें दो ही बंद इस्तेमाल किए गए और पहले बंद की भी सिर्फ तीन में से दो लाइनें इस्तेमाल की गयी तीसरा मिश्रा गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिर इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया था तो आइए सुनते हैं फिल्म ठोकर का ये गीत तलत महमूद की आवाज में सरदार मलिक का संगीत ती जागती सड़कों पे आवारा आवार मे दिल क्या करूं ए बहशत दिल क्या करूं क्या करूं क्या करूं ए रोमें दिल क्या करूँ ए बहशत दिल क्या करूं क्या करूं क्या करूं करूँ एमें दिल क्या करूं पहली छाऊ ये आकाश पर तारों कजार ये रु पहली ये आकाश पर तारों का जार जैसे सूफी का तूर जैसे आशिक का क्या करूं ए बहसते दिल क्या करूं क्या करूं क्या करूँ ए रमे दिल क्या करूं रास्ते में रुक के बंदू ये मेरी आदत नहीं रास्ते में रुक के दम लू ये मेरी आदत नहीं लौट कर वापस चला जाऊं मेरी पितरस नहीं और कोई हम नवा मिल जाए किस मत नहीं ए गमे दिल क्या करूं एम दहशत दिल क्या करू क्या करू क्या करू एमे दिल क्या करूँ चलिए अब सुनते हैं ये दूसरा ऑडियो क्लिप देखते हैं इसमें किन की आवाज छुपी हुई है हरे हरेक रूह में गम छुपा लगे है मुझे हरेक रूह में एक गम छुपा लगे है मुझे ये जिंदगी तो कोई बदवा लगे है हरेक रूह में एक गम छुपा लगे है मुझे ये जिंदगी तो कोई बदवा लगे है मुझे जो आंसुओं में कभी रात भीग जाती है बहुत करीब वो आवाजें पा लगे है मुझे जो आंसुओं में कभी रात भीग जाती है बहुत करीब वो आवाज़ें पा लगे हैं मुझे और मैं सो भी जाऊं तो क्या मैं सो भी जाऊं तो क्या मेरी बंद आंखों में तमाम रात कोई झांकता लगे है <खँँ> <खँँ> मैं सो भी जाऊं तो क्या मेरी बंद आंखों में तमाम रात कोई झांकता लगे है मुझे तमाम रात कोई झांकता लगे है मुझे और मजूरी सुनना के मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सजाता हूं मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सजाता हूँ वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे मैं जब भी उसके ख्यालों में उसके ख्यालों में खो सजाता हूँ वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे तो बुरा लगे है मुझे और दबा के आई है दबा के आई है सीने में कौन सी आहें? दबा के आई है सीने में कौन सी आहें? कुछ आज रंग तेरा सामला लगे है <coughs> दबा के आई है सीने में कौन सी आहें? कुछ आज रंग तेरा सांवला लगे है मुझे और मैं सोचता था कि लौटूंगा नबी की तरह मैं सोचता था कि लौटूंगा नबी की तरह ये मेरा गांव तो पहचानता लगे है मुझे ये मेरा गांव तो पहचानता लगे है मुझे और न जाने वक्त की रफ्तार क्या दिखाती है न जाने वक्त की रफ्तार क्या दिखाती है कभी कभी तो बड़ा खौफ सा लगे न जाने वक्त की रफ्तार क्या दिखाती है कभी कभी तो बड़ा खौफ सा लगे है मुझे और बिखर गया है कुछ इस तरह आदमी का वजूद बिखर गया है कुछ इस तरह आदमी का वजूद हरेक फर्द कोई सा लगे <laughs> बिखर गया है कुछ इस तरह आदमी का वजूद हरेक फर्ज कोई साना लगे है मुझे अब एकात कदम का हिसाब क्या रखें अब एकात कदम का हिसाब क्या रखें अभी तलक तो वही फासला लगे है अब एकात कदम का हिसाब क्या रखें अभी तलक तो वही फासला लगे है मुझे आखिरी शेयर कहता हूँ की हेकाय ते गिलत ते गमे दिल, गम दिल कुछ कशिश तो रखती है हेकाय ते गिल कुछ कशिश तो रखती है जमान गौर से सुनता हुआ लगे हर एक रूह में एक गम छुपा लगे है मुझे ये ज़िंदगी तो कोई बद दुआ लगे है मुझे गजेंद्र जी आवाज़ से तो नहीं पर इस ग़ज़ल से मैं बता सकती हूँ कि ये जान निसार अख्तर की आवाज़ है और ये अपनी ग़ज़ल पेश कर रहे हैं इसका एक शेर मुझे बहुत ही पसंद है कि न जाने वक्त की रफ़्तार क्या दिखाती है कभी कभी तो बड़ा खौफ सा लगे है मुझे और एक सुनिए बिखर गया है कुछ इस तरह आदमी का वजूद हर एक फर्द कोई सा लगे है मुझे वाह वाह क्या कहने जानिसार अख्तर साहब 20वीं सदी के एक महत्वपूर्ण शायर और प्रगतिशील लेखकों के गुट के सदस्य थे मैं उन्हें मुंबई की फिल्मों के कल्पनाशील गीतकारों में मानता हूं उनका करियर चार दशकों तक फैला रहा और उन्होंने कई संगीतकारों के लिए काम किया उनके पूर्वज खैराबाद जिला सीतापुर के रहने वाले थे वे आठ फरवरी उन्नीस में ग्वालियर के कट्टर सुन्नी धार्मिक विद्वान और शायरों के घराने में पैदा हुए थे उनके पिता मुस्तर खैराबादी और चाचा बिसमिल खैराबादी भी वहाँ के प्रतिभाशाली शायरों में गिने जाते थे उनके पिता के नाना मौलाना फजल हक खैराबादी धार्मिक विषयों के दिग्गज विद्वान थे उन्होंने मिर्जा गालिब की इच्छा अनुसार पहली बार दीवाने गालिब का संपादन किया था बाद में अठारह की आजादी की प्रथम लड़ाई के एक सरफरोश सिपाही बनकर आवाम के सामने आए और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया जानेसर अख्तर साहब ने ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज ऐसी हाई स्कूल पास किया था और उन्नीस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीए ऑनर्स और फिर एम की डिग्रियाँ प्राप्त की थी उन्होंने वहाँ रिसर्च के लिए भी काम शुरू किया था मगर घरेलू समस्याओं के कारण ग्वालियर वापस आना पड़ा वहाँ पीएचडी के जमाने में उन्हें बीए की क्लासे पढ़ाने के लिए दी गई। उस समय शकील बदवनी वहाँ फोर्थ ईयर में पढ़ रहे थे और एक साल तक उनकी क्लास जानसारा साहब के सुपुर्द रही ग्वालियर में उन्हें विक्टोरिया कॉलेज में उर्दू के लेक्चरार की नौकरी मिल गयी उन्नीस में उनका विवाह साफिया अख्तर से जो की रिश्ते में मजाज की बहनती ऐसी हुआ इसी दौरान देश के बंटवारे के कारण ग्वालियर में सांप्रदायिक दंगे शुरू हो गए और उन्हें मजबूरन भोपाल स्थानांतरित होना पड़ा जहां उन्हें हमीदिया कॉलेज में उर्दू के हेड ऑफ डिपार्टमेंट की नौकरी मिल गई और कुछ समय बाद साफिया भी इसी कॉलेज में आ गई थी दोनों ही प्रदगतिशील लेखकों मंडली के सदस्य बन गए और विभिन्न साहित्य पत्रिकाओं के लिए गजलें और नजमे लिखते रहे उन्नीस में उन्होंने कॉलेज की नौकरी ऐसी त्याग पत्र दे दिया और फिल्मों में गीतकार के रूप में किस्मत आजमाने मुंबई आ गए जहाँ उनकी भेंट कई और तरक्की पसंद लेखकों से हुई जिनमें मुल्क आनंद कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी इसमत चुगताई आदि उल्लेखनीय थे मुंबई में कुछ दिन वे अपने अलीगढ़ के दिनों के मित्र निर्देशक शाहिद लतीफ के घर में मेहमान रहे उन्होंने अपना पहला गीत फिल्म सास के लिए लिखा जिसके संगीतकार एसडी डी बर्मन थे मगर यह फिल्म रिलीज न हो सकी शाहिद लतीफ के निर्देशन में बनने वाली नवयुक्त चित्रपट की फिल्म शिकायत में उन्होंने एक गीत लिखा लेकिन उनका एक गीत कौन सा है इस फिल्म में इसकी जानकारी गीत कोष में नहीं मिलती बाद में शायद लतीफी एक और फिल्म आरजू के लिए भी उन्होंने दो गीत लिखे थे इसके बाद अख्तर साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो ये हुई बात जानिसार की। और अब ये कि आप आज उनका कौन सा गीत सुनवा रही है आज मैं सुनवा रही हूँ जानिसार अख्तर साहब की गजल जिसे उन्होंने उन्नीस सौ साठ की फिल्म कल्पना के लिए, लिए लिखा था और गाया था इसे आशा भोंसले ने संगीतकार थे ओ पी नैयर हम हैं अपनी ही जान के दुश्मन क्यों ये इल्जाम उनके सर जाए बेकसी हद से जब गुजर जाए कोई ए दिल चाहिए कि मर जाए है तीसरे ऑडियो की तो चलिए सुनते हैं कि ये किसकी आवाज है सहबाए इस दर्जा हर कृपे माने में सहबाए रद थी छोड़ा पेशा शोला पेशा इस दर्जा हर एक पैने खार भी तो जब कुछ नारहा झमकार के, के नाजु नष्टर थे कट जाएंगी रम की जंजी झमकार के नाजुख नष्टर थे कट जाएंगी तो रमकी जंजी हैं कर दो के करे। दुनिया के थे सतानी बाबा राज के नारे कट जाएंगी धमकी रंगी कटो के मोह कट रख करे दुनिया के तेरा सर खाने में जब कुछ खो भी गए कुछ मिट भी गए कुछ लोहे है। ज़िया। ज़िया। ज़िया। ज़िया। ज़िया। ज़िया। ज़िया। ज़िया। गजेंद्र जी ये तो पक्का शकील बदायूनी ही हैं मेरे बड़े ही पसंदीदा शायर हैं जो लिस्ट है उस पर एक नोट है कि ये 1955 में कराची में हुए एक मुशायरे की रिकॉर्डिंग का एक हिस्सा है वैसे क्लिप सुनकर आपको उनकी आवाज में वो गजल याद नहीं आ रही हंगामा गम से तंग आकर इजहार मसर्रत कर बैठे उन्नीस की फ़िल्म पाक दामन के मुशायरे में उन्होंने ये तरन्नम में गाई थी जी हाँ उसका एक वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है शकील साहब का जन्म यूपी के शहर बदायूं में 3 अगस्त 1916 में हुआ था हालांकि हिजरी सन के हिसाब से उनका नाम गफ्फार अहमद निकलता था मगर घर वालों ने मोहब्बत में उनका नाम शकील अहमद रख दिया शायरी के आरंभ में उन्होंने अपने कलाम में सबा और फरोग का उपनाम भी इस्तेमाल किया था उनके पिता मोहम्मद जमील अहमद सोखता कादरी मुंबई में बीस वर्ष तक खोजा सुन्नी मस्जिद के इमाम रहे थे और वही उनका देहांत हुआ उनकी ख्वाहिश कि शकील साहब समाज में कोई सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके इसलिए उनके लिए घर पर ही अरबी उर्दू हिंदी और फारसी के ट्यूशन लगवा दिए गए थे बाद में उनकी शायरी शुरू हुई और बहुत ही लोकप्रिय रही बताते हैं कि एक बार कलकत्ते में सुभाष हॉल में तरह ही मुशायरा हो रहा था शकील साहब जब मुशायरे में पहुँचे तो हॉल श्रोताओं ऐसी खचाखच भरा हुआ था मुशायरे के प्रबंधक उनके पास घबराए हुए आए और बोले की हॉल के बाहर हजारों लोग आपकी एक झलक देखने के लिए बेताब है आप जरा बालकनी पर खड़े होकर उन्हें अपनी सूरत दिखा दीजिए वरना ये लोग हॉल के दरवाजे और, और खिड़कियां तोड़ डालेंगे जो नाचे उन्होंने बालकनी पर जाकर दर्शकों को सलाम किया तब कहीं जाकर भीड़ विसर्जित हुई ऐसी थी इनकी लोकप्रियता और अब बारी है एक गाने की तो बताइए ईशा जी शकील बदायूनी साहब का कौन सा गीत आज आप सुनवा रही है गजेंद्र जी आज मैं आपको सुनवा रही हूँ शकील साहब के लिखी हुई ये गजल उन्नीस की फिल्म अमर से लता मंगेशकर की आवाज में संगीत नौशाद का है बड़ी ही सरल भाषा में बड़ी खूबसूरत बात कही है उन्होंने मुलायजा फरमाइए दुनिया चमन से पी रहा था तो ये दिल ने बद्दुआ दी तेरा हाथ ज़िंदगी भर कभी जाम तक न शकील साहब के क्या कहने उनका ये शेर मेरे दिल के बहुत ही करीब है गजेंद्र जी बहुत बढ़िया ईशा जी पर आगे भी तो बढ़ना है चलिए पता करते हैं ये आवाज किसकी है मेरा एक सवाल है अरे हसने वालों तुमसे मेरा एक सवाल है देखा है उनको भी जिन्हें हसना मुहाल है एक सवाल है देखा है उनको भी जिन्हें हंसना देखा है उनको भी हम और जिंदगी से जुदा मुहाल है, हम और जिंदगी से हो मलाल उसे भी मलाल है जिसको नहीं मलाल शिकवा करें की शुक्र अजब अपना हाल है छिकुआ करे की शुक्र अजब अपना हाल है वो जिंदगी मिली है कि जीना वो जिंदगी मिली है ये किसकी आवाज़ है कैफी आजमी की नहीं ये कैफी आजमी साहब की आवाज़ तो नहीं है क्योंकि उनकी आवाज़ मैंने सुनी है आपके पास जो सूची है उसमें कौन से नाम बचे हैं जरा देखिए तो गजेंद्र जी इसमें तीन नाम बचे हैं एक कैफी आजमी दूसरा साहिर लुधियानवी और तीसरा खुमार बाराबंकवी अब ये आवाज़ न तो कैफी आजमी साहब की है और ना ही साहिर साहब की क्योंकि साहिर साहब की आवाज़ में पहचानती हूँ इसका मतलब है ये आवाज़ है मशहूर शायर खुमार बराबंकवी की और यहाँ पर एक नोट है ये रिकॉर्डिंग उस मुशायरे से ली गई है जो 1961 में आकाशवाणी इलाहाबाद से प्रसारित हुआ था गजेंद्र जी इनका थोड़ा सा परिचय देंगे और फिर इनका वो मशहूर गीत भी बजा दीजिए तस्वीर बनाता हूँ तस्वीर नहीं बनती ये वही गीत है जिसने पहली बार खुमार बारा साहब से मेरा परिचय करवाया फिल्म है बारादरी और आवाज़ तलत महमूद की संगीतकार नाशाद तो जैसा हम सभी जानते हैं कुमार बाराबंकी साहब उर्दू के प्रख्यात शायर थे 15 सितंबर 1919 को इनका जन्म हुआ था और इनका मूल नाम था मोहम्मद हैदर खान इनकी शायरी के कारण बाराबंकी जिला पूरे विश्व में जाना जाने लगा इनको प्यार से करीबी लोग दुल्हन बुलाते थे कुमार साहब ने शहर के सिटी इंटर कॉलेज ऐसी आठवीं तक शिक्षा ग्रहण की इसके पश्चात वे राजकीय इंटर कॉलेज बाराबंकी जिसकी मान्यता उस समय हाई स्कूल तक ही थी वहाँ से कक्षा दस की परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की इसके पश्चात लखनऊ के जुबली इंटर कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया लेकिन उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा वर्ष 1938 से ही इन्होंने मुशायरों में भाग लेना शुरू कर दिया इन्होंने अपना पहला मुशायरा बरेली में पढ़ा था उनका प्रथम शेर वाकिफ नहीं तुम अपनी निगाहों के असर से इस राज को पूछो किसी बर्बाद नजर ऐसी था ढाई वर्ष के अंतराल में ही वे पूरे मुल्क में प्रसिद्ध हो गए उस दौर में जगैर मुरादाबादी उच्च कोटि के शायर माने जाते थे चूँकि खुमार ने तरन्नुम ऐसी ही शुरुआत की इसलिए शीघ्र ही वे जिगर मुरादाबादी के सबकक्ष पहुँच गए मुशायरों में अगर मज़रू सुल्तानपुरी साहब के बाद अगर किसी को तवजो दी जाती थी तो वो खुमार साहब भी थे इन दोनों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती भी थी जितना बड़ा कदम विनम्रता की उतनी ही बड़ी मूर्त कभी कभी तो मुशायरों में आपको घंटों तक गजल पढ़नी पड़ती थी लोग उठने ही नहीं देते थे हर मिसरे के बाद आदाब कहने की इनकी अदा उन्हें बाकी मुख्तलिफ करती है आपका अंदाजे बया भी और उससे अलग जो इनकी खूबसूरत गजलों में और भी चार चांद लगा देता था वैसे तो कुमार साहब मुशायरों को ही तवज्जो देते थे लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ फिल्मों के लिए गीत भी लिखे जो उनकी गजलों की तरह ही उम्दा है हरदिल अजीज कुमार बारा साहब को उन्नीस सौ में फिल्म निर्देशक ए आर अख्तर ने मुंबई बुलाया था और यहीं से उनके फिल्मी सफर की शुरुआत हुई थी इन्हीं का लिखा हुआ गीत अब सुनते हैं फिल्म बारादरी से जिसकी जानकारी अभी ईशा जी आपको दे ही चुकी खू को फिर शक्ल दिखा जाओ मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती चे दो साहिर लुधियानवी और कैफी आजमी तो सुनते हैं ये किसकी आवाज़ है ये हकीकत है मालिक गुमा तो नहीं मेरा छप्पर तेरा आसमा तो नहीं क्यों घटाए झुकी हैं मेरे बाग पर आज तीनों में कुछ बिजलियां तो नहीं शेर मुलाज़ा की जगह, आज सरगर्म है कुछ लुटेरे बहुत रास्ते में कोई कारवा तो, तो, तो नहीं रखवेली की बुनियाद ये देखकर इस जमीन पर कोई वाह वाह वाह वो अचानक नजर वाँ वाँ। आए हैं मेहरबान ये भी मेरा, मेरा वाँ वाँ। कोई इम्तहा तो नहीं ये हकीकत है मालिक गुमा तो नहीं मेरा छप्पर तेरा आसमां तो नहीं पक्का कैफी आजमी साहब ही है कैफी साहब का असली नाम अख्तर हुसैन रिजवी था उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव मिजवा में 14 जनवरी 1919 के दिन ये जन्मे थे गांव के सीधे साधे माहौल में कविताएं पढ़ने का शौक लगा भाइयों ने प्रोत्साहित किया तो खुद भी लिखने लगे और अपने भाइयों को भी बताना शुरू कर दिया उन्होंने ग्यारह साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गजल लिखी किशोर होते होते मुशाहरे में शामिल होने लगे वर्ष उन्नीस में साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित हुए सदस्य ग्रहण कर धार्मिक रूढ़िवादिता से परेशान कैफी को इस विचारधारा में जैसे सारी समस्याओं का हल मिल गया उन्होंने निश्चय किया कि सामाजिक संदेश के लिए ही लेखनी का उपयोग करेंगे 1943 में साम्यवादी दल ने मुंबई कार्यालय शुरू किया और उन्हें जिम्मेदारी देकर वहां भेजा यहां आकर कैफी ने उर्दू जर्नल मजदूर मोहल्ला का सम्पादन किया जीवन संगनी शौकत ऐसी मुलाकात हुई आर्थिक रूप ऐसी सम्पन्न और साहित्य संस्कारों वाली शौकत को कैफी के लेखन ने प्रभावित किया मई उन्नीस में संवेदनशील कलाकार विवाह बंधन में बंद गए शादी के बाद शौकत ने रिश्ते की गरिमा इस हद तक निभाई कि खेतवाड़ी में पति के साथ ऐसी जगह रही जहाँ टॉयलेट कॉमन थे यहीं पर शबाना और बाबा का जन्म हुआ बाद में जो स्थित बंगले में आए फिल्मों से मौका उन्नीस सौ इक्यावन की फिल्म बुजदिल से मिला स्वतंत्र लेखन भी चलता रहा कैफी साहब की भावुक रोमांटिक शायरी और प्रभावी लेखनी ऐसी प्रगति के रास्ते खुलते गए और वे सिर्फ गीतकार ही नहीं बल्कि पट के रूप में भी स्थापित हो गए इनकी याद में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुल्तानपुर से फूलपुर की सड़क को कैफी मार्ग किया है। अरे ईशा जी आप कहां खो गई? तो की की कोई इंतहा नहीं दो गज जमी भी चाहिए दो गज कफन के बाद तो मुझे ऐसा लगा की ये कहीं बहादुर शाह जफर के उस शेर के संदर्भ में तो नहीं कहा गया है के कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए दो गज़ ज़मीन भी न मिली कोए यार में देखिए ये तो पता नहीं पर इतना पता है कि समय बड़ी तेजी से निकल रहा है और हमें अभी कैफी साहब का लिखा हुआ एक गीत भी सुनवाना है उसके लिए मैंने चुना है वो गीत जिसके बनने का किस्सा भी काफी रोचक है फिल्म कागज के फूल के लिए गीत लिखे जा रहे थे प्रोड्यूसर गुरुदत्त ने सचिंदा और कैफी साहब को सिचुएशन समझाई कैफी साहब ने कुछ बोल लिखे जो दोनों सचिंदा और गुरुदत्त को पसंद नहीं आए उन्होंने कहा आप थोड़ा समय लेकर लिखिए और जब कैफी साहब ने आकर अपनी नी सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए और ये गीत ऐसा है कि आज तक सुनकर लोगों के होश उड़ रहे हैं कि ये क्या गीत है चलिए सुनते हैं कागज के फूल फिल्म का ये गीत सचिंदा का संगीत है कैफी साहब के बोल हैं और गीत में जान फूक दी है गीता दत्जी कैफी आजमी। और अब बच गए साहिर, साहिर लुधियानवी साहब चलिए उनकी आवाज में आपको उनकी शानदार सुनवाती हूँ जिसका शीर्षक है कभी कभी कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कभी कभी मेरे दिल में खयाल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओ में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी के जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओ में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है तेरी नजर की शुआओ में खो भी सकती थी अजब न था कि मैं बेगाना ए अलम रहकर अजब न था कि मैं बेगाना अलम रह कर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता तेरा गुदाज बदन तेरी नीम बाज आंखें इन्हीं हसीन फसानों में महबूर रहता पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की तेरे लबों से हलावत के घूट पी लेता हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साय में छुप के जी लेता मगर ये हो न सका मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जस्तजू भी नहीं मगर यह हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले गुजर रहा हूं कुछ जानी रह गुजारों से मुहीब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं मुहिब साए मेरी सिमत बढ़ते आते हैं हया तो मौत के पुरहौल खारदारों से न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग न कोई ज्यादा न मंजिल न रोशनी का सुराग भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी इन्ही खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो ये थी साहिर साहब की आवाज साहिर का वास्तविक नाम अब्दुल हई था वे 8 मार्च 1921 को लुधियाना के करीमपुरा की लाल पत्थर की हवेली वाले मकान में एक जमींदार परिवार में पैदा हुए थे कुछ विवादों के कारण उनकी माता सरदार बेगम और पिता में अलहदगी हो गई और उन्हें पिता के आर्थिक स्रोतों से लाभान्वित होने का अवसर नहीं मिला उन्नीस में साहिर के पिताजी ने दूसरा विवाह कर लिया और अपने बेटे साहिर के हके मिल्कियत का दावा कर दिया सरदार बेगम को अपने पति के हाथों बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी साहिर की प्रारंभिक शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई थी उसके बाद उन्हें लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज में प्रवेश मिल गया और वहीं से अपनी शिक्षा पूरी की उनके कॉलेज के ऑडिटोरियम को साहिर जी के नाम पर ही समर्पित किया गया है जिस मकान में साहिर साहब का जन्म हुआ था उसमें उनके नाम के पत्थर की तख्ती लगाई गयी है उन्नीस में लाहौर के निवास के दौरान उन्होंने अपनी कविताओं का पहला संकलन तलखिया के नाम से प्रकाशित किया जिससे एक छात्र के तौर पर साहिर को अपने कलाम पर अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई थी 1945 में उन्होंने उर्दू की पत्रिकाओं लतीफ और शाहकार के संपादक के तौर पर काम किया और प्रगतिशील लेखकों की मंडली के सक्रिय सदस्य बन गए उन्हें अन्य साहित्यिक पत्रिकाओं जैसे प्रीत लड़ी और सवेरा के प्रकाशन में भी काफी रुचि रही लाहौर में उन्होंने कम्युनिज्म के पक्ष में कई विवादास्पद बयान दिए तो पाकिस्तान सरकार की तरफ ऐसी उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए गए उन्नीस में वे लाहौर से पलायन करके दिल्ली आ गए और दो महीने दिल्ली में रहकर मुंबई चले गए फिल्म आजादी की राह पर के लिए उन्होंने चार गीत भी लिखे थे जिनमें से एक बदल रही है जिंदगी उस जमाने में काफी लोकप्रिय हुआ था लेकिन यह फिल्म और इसके गीत श्रोताओं के दिलों में कोई विशेष स्थान बनाने में नाकाम रहे साहिर साहब के गीतों ने फिल्म नौजवान जो उन्नीस में आई थी ऐसी अपना असली रंग दिखाया इस फिल्म के संगीतकार थे एस बर्मन और इस फिल्म ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलवाई इसी साल बनी फिल्म बाजी की सफलता के बाद इस फिल्म के संगीतकार भी सचिन दाही थे और इस फिल्म की कामयाबी के बाद साहिर गुरुदत्त की टीम भी बन गई और साहिर साहब भी वाह ग्री बहुत ही बढ़िया बातें बताई अपने साहिर के बारे में। और अब आ गए हैं हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर तो बस आप सुनवाइए हम सबको साहिर साहब का कोई एक यादगार गीत या गजल या नज्म और मुझे यानी ईशा को इजाजत दीजिए नमस्कार तो प्यारे श्रोताओ मुझे गजेंद्र खन्ना को भी दीजिए इजाजत हम कार्यक्रम अब समाप्त करते हैं उन्नीस की फिल्म हम दोनों के गीत से जयदेव का संगीत है रफी साहब ने इस गीत को गाया है और साहिर साहब ने जिंदगी जीने के गुरु दिए हैं इस गीत में आप सुनिए ये गीत मैं गजेंद्र खन्ना और ईशा विक्रम लेते हैं आपसे इजाजत धन्यवाद जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को तुम्हें मय उड़ाता चला गया हर फिक्र को तुम्हें मयूड़ा बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था मनाना फजूल था मनाना फजूल था बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया पातियों का जश्न मनाता चला गया हर फिक्र को में उड़ा जो मिल गया उसी तुम कदर समझ लिया जो मिल गया तुम कदर समझ लिया कदर समझ लिया मु समझ लिया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 गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहा गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहाँ ना महसूस हो जहां, ना महसूस हो जहा मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया हर फिक्र को धुं में उड़ाता चला गया